एवं प्रत्येक थे नीकाने तीन तदेश वर्णे जाए मानस होते जाए तो न जाए तो नस्तुक वर्ण से जो ज्ञान होगा तो स्पष्ट ही होगा प्रत्यक्ष नहीं तो नहीं होगा नहीं के पहले स्पष्ट होगा बार में स्पष्ट होगा ऐसा नहीं प्रत्यक्ष सलो में ही स्पष्ट स्पष्ट है व्यक्त अभ्यक्त है स्पोट से तो ध्वनि व्यंग से ध्वनि से स्पोट की अभिव्यक्ति होती है ध्वनि है अभिव्यंजिका अभिव्यक्त होता है स्फोटक ध्वनि से व्यंग्य होता है व्यक्त होता है और प्रत्यक्ष है प्रत्यक्ष से सतः स्फुटास्फुट कल्पियते यहाँ स्पष्ट स्पष्ट कल्पना होती है इसलिए वर्ण इस से जिस आपत्ति स्त्रोट से जैसे स्पष्ट अस्पष्ट होता है वर्ण से भी पहले अस्पष्ट बारे में स्पष्ट ऐसा नहीं होगा स्फोटना पड़ेगा ध्वनिषे उस होती है वर्ण से अर्थ जान एवं प्रत्येक वर्णानुभव जनित वर्णवजनित सहित स्रोत्रजन्म अनुसार संहता वर्ण एकफोट भाग प्रत्येक वर्णानुभव जनित संस्कार प्रत्येक वर्ण का अनुभव प्रत्येक प्रत्यक्ष होता है के द्वारा प्रत्येक वर्ण का अनुभव हो अनुभव से उत्पन्न होता है संस्कार जो स्मरण का कारण है अनुभव जन्य स्मृति हेतु भावना भावना नाम का संस्कार है अनुभव जनता प्रत्येक वर्ण अनुभव से उत्पन्न होने वाले संस्कार संस्कार सहित सूत्र लब्ध जन्मनी अनुसार अनुसार बुद्ध स्रोत्रिंद से सूत्र सूत्रलब्ध जन्म यश बुद्ध होता, संस्कार सहित श्रवणिंद के द्वारा सबका मेलन बुद्धि सब जन्म का मिलकर के घट घत्येक अनुभव जनित संस्कार संस्कार सहित सर्ग का श्रवण होगा उससे अनुसार बुद्धि घटे एकम पदम उसी बुद्धि में सहतः वन्ना मिले वन्ना घटा घटे एक पदम एकम पदम सब वर्ण को मिला करके जो संहार अनुसार मेलन बुद्धि होती है वो तो सब विषय उसमें वन्ना सम होकर के एक पदस्फोट भाव हम आपना पदस्फोटत्व तो को प्राप्त करते हैं फोटभाव स्फोटोट प्रशेष व्यंगत प्रयत्न विशेष व्यंग्य स्फोट घटना आदि कहते समय अलग अलग प्रयत्न कहते समय समान सामने बनते प्रयत्न भिन्न पहले रह उसके बाद अस इस क्रम से भिन्न भिन्न प्रयत्न के कारण अलग अलग स्फोट की अभिव्यक्ति होती है प्रयत्न विशेष का प्रयत्न विशेष भी, भी किसके कारण है नियत क्रम अपेक्षाया निश्चित कर्म की अपेक्षा से जिससे प्रयत्न होगा और क्रम यदि अन्य हो जाएगा तो अन्य प्रयत्न हो जाएगा जो जिस प्रयत्न से स्फोट की अभिव्यक्ति होनी यदि क्रम भिन्न हो गया तो वो प्रयत्न नहीं हुआ अन्य क्रम हो गया तो उसी स्फोट की अभिव्यक्ति नहीं होगी क्रमान्य तद अभिव्यंजक प्रयत्न विशेष भावे ना घट स्फोट का अभिव्यंजक जो प्रयत्न विशेष है अथ राजा रसव कहने के लिए जो अभिव्यंजक प्रयत्न विशेष सर कहेंगे जहरा कहेंगे वो तो प्रयत्न विशेष नहीं हुआ नहीं होने से रस स्फोट की अभिव्यक्ति नहीं होगी सरल कहने पर तरह अभिव्यक्ति अभाव प्रसन्न तो विशेष प्रयत्न नियत वर्णों के नियत क्रमअपेक्षा है क्रम यदि भिन्न हो जाएगा तो विशेष जो अभिव्यज का प्रयत्न भिन्न हो गया विशेष नहीं रहा तो उसकी तरह उस फोटो की अभिव्यक्ति नहीं होगी आपत्ति आएगी इसलिए क्रमान अर्थ संकेतन अवचिन्न संकेत आवश्यक एवं लौकिक सभाग पद विषय दर्शयती क्रम अनुरोधि क्रम अनुरोध वाले क्रमश होने वाले वर्ण अर्थ संकेतन अवच्छिन्न अर्थ के साथ सामर्थ्य संकेत शक्ति तस्युक्त पद संकत आवश्यकमे लौकिक पद विषय लोक में पद पद में, में वर्ण भाग जैसे ही संकेत आवश्यक संकेत युक्त होकर सभागप विषय दर्शयती इसे दिखाते हैं इतने वर्ण इतने पद इस करके ये अर्थ अच्छा का बोधक है भाष्य में दिया है वैशविकमी वाहन पूर्व उतरेण उत्तरच पूर्वण विशेष अवस्था तो करके बहवो वर्णा क्रमा क्रम से उच्चारण किए जाते हैं होते हैं और अर्थसंकसे संकम संकेत संकते अर्थमात्र के वाचित यंत्र वर्ण एक सर्वाभिधानशक्ति परिवता सर्वाधानशक्ति से युक्त विसर्जनया शासनाथ्योतरती युव इतने वर्ण है दिवचतुरा पंचसा दव दिव बहुत समाप्त होता है संख्या बहुत दर्जे बहुत सहुगुणा दस कर्य होता है ऋचतुरा तय वो चुरा पंच वह पंचसाह, पांच चे पंचसाह। तो कति विद्यार्थियों ने सुन ली पंचशाह पंचशासन तो पाँच छः जो जानते हैं समझे में तो पंचशाह देंगे तो कर देंगे पंचशाह क्या है व्याकरण में आता है जबारे में कहा पंचशाह पाँच छः पढ़ते हो तो, तो कितने विद्या पंचशाह पंचशास पंचवा सत्र तो तो तो पाँच छः दो तीन का द्वित्र ये दो तीन चार जैसे वर्ण होते हैं ये सर्वाधान शक्ति परिधिता सौ के कसन करने के लिए सामर्थ्य युक्त है गकार कहेंगे गगन गमन गौ गौरी गौर कितने सब अर्थ सब कहने के लिए है किंतु नियत क्रम से जो वर्णन करेंगे तो कुछ विशेष अर्थ को कहेंगे गकार ऊकार विषय जो यापी क्या है है गो हो जाए सासना आदि मतम अर्थम अवधि सासना आदि गल कम्बल वाले अर्थ को प्रकाश करते हैं तत्कमदान संकेतानुसारेण वर्णावे वाचक प्रश्न करते सांकेतिकसार यदि संकेत सर्वाधान शक्ति से जुते वर्ण वाचक हो जाएंगे अर्थ का सांकेतिकुसार वर्णावक अर्थ का वाचक वर्ण ही होंगे पद तथा च पद किचिक यदि वर्ण ही सब वाचक होंगे तो अकार अकार विसर्जन को चोर करके घ विसर्जन को चोर करके घट गौ की कोई है नहीं न पता नहीं किंचित एक शाम से कहते हैं और अर्थ करते दा अर्थसवशन वर्ण अर्थसंकेतुक्त वर्ण उपसधन ध्वनिक्रम ध्वनि के क्रम मिलन होता है ध्वनि से उच्चारण होने से ध्वनि क्रम को प्रथम तो मिलता है यह एक, एक बुद्धि निर्भाषक एक बुद्धि निर्भाषक एक बुद्धि का विषय एक बुद्धो निर्भाषण निर्भाषक एक बुद्धि का विषय होता है एक एकदम पदम तत्पद भाषकम एक, एक चेन जो गृहत होता है वही पद है और वही पद ही वाचक होता है वाच्य अर्थ का वाच्य होकर के ध्वनिक एकीकेता ध्वनिक्रम ऐसा उपसंग ध्वनिक्रमण दिया उपसंगत ध्वनिक्रम एक हो गया ध्वनिकीकरण ऐसे जो एक बुद्धि में विषय बनने वाले पद होता है वाचक वाच्य का उसमें करके समान करके संकेत क्या होता है शक्ति ग्रहण होता है शक्ति द्वारा श्रद्धब होता है ठीक है ध्वनि निमित्त क्रम ध्वनि क्रम है न ध्वनि ध्वनि के कारण ध्वनि में क्रम होता है उपसंहित ध्वनिक्रम ऐसे जिनमें तो ध्वनि निमित्त क्रम मिल कर है है बुद्धि बुद्धि में होता के द्वारा प्रकाशित होता है बुद्धिया निर्भाष्य बुद्धि के द्वारा प्रकाशित होने से बुद्धि निर्भाषक बुद्धि के द्वारा बुद्धि में विषय होता है ये अनुको एक पदम संकेत आलोच में स्थूलदर्शी लोकाशय अनुरोधन गकारोकार विषय ने नैतृत्व साम्रो जैसे लोग न मिलकर के मिल गौ होता है, है। में न के साथ गकारादीना एक भागतयादात्म भाचकदात्के गकारादी वाचक होते हैं प्रतीत अनुसार तस्तु एक पदम भाचक ये लो तो लोग को लेकर का प्रतीत को लेकर तो के गऊ को एक पद घट एक पद वो वाचक होता है तदेव स्पष्ट है स्पष्टीकरण करते भगवान भाष्यकार भाष्यकार को व्यास व्यासभाष्य कहीं व्यास जी कहते कहीं पतंजलि विस्तार भाष्य करते करके सभी भाग्य व्यास मतलब विस्तार सूत्र संक्षेप ये सारे पद कि व्यासा प्रसिद्ध है व्यादा से विषय एक एकुद्दी एक अभागं अक्रमं अवर्ण बौद्धम अन्त्यवर्ण प्रत्यय व्यापार उपस्था पर वर्णे अभी सिद्धवत जोतृविध अनादिग व्यवहार तदम एकं पदं एक बुद्धि विषय एकदम पदम इस एक, एक बुद्धि का विसर्ग एक पद व एक प्रयत्न आक्षिप्त एक विलक्षण प्रयत्न के द्वारा आक्षिप्त होता है प्राप्त तो होता है जब पूर्वा परिवर्ण भाव से उच्चारण करेंगे तब उसे सिद्ध ये एकम पद वस्तुत तो पद नित स्फोट को नित्य मानते ही वर्णन अलग पद अलग है ये नहीं कि कितने वर्णन मिलकर करके के पद हो जाते हैं ऐसा नहीं है अभाग व्याकरण जैसे प्रकृति प्रत्यय मिलाकर एक शब्द बनाते हैं पठत आते जी आया जी को तो आते हो जाएगा पठन तो बनाने के लिए को होता है तो पठन तो बनता है अथवा पठती के होकर कर तो बनता है यदि वर्णन नित्य है तो ई को कैसे हो जाएगा पठत शब्द नित्य है पठत तो शब्द नित्य है तो ई को ऊ करे के पठत कैसे बनेगा पटति के विचार को रूप होता उसका अभिप्राय है पटती शब्द उच्चारण प्रसंग में पटुत शब्द कहा जाए सर्वे सर्व पदादेशा दाक्षी पुत्र से पानी में है एकदृत विकृति ही नित्यतम न हो जाए थे सब जो आदेश है सर्वे सर्व पदादेशा संपूर्ण पद के आदेश होते हैं पठती के स्थान पर पठत तो कहा जाएगा लोप प्र अर्थ में नहीं कि पठतिक के ई को इ का नीचे ऊ कर दिया, दिया पठतु बन गया पढ़ाते समय पढ़ते समय इसे समझते हैं सर्वे सर्व सदादेश डाक पुत्र से पानी पाने डाकी पुत्र पानी से, एक से ही एक देश विकृत ही जब एक देश विकृत हो जाए नित्यत्तम लाए तो नित्य के बन वर्ण पद आदि सब नित्य है वाक्य नित्य इसलिए आदेश ऐसे होता है विभाग मानते भाग नहीं और भाग नहीं तो फिर क्रम कैसे होगा वर्ण उसका भाग हो तो क्रम होगा भाग नहीं तो अक्रमण और वर्ण उसमें हो तो नहीं है अवर्णन वर्ण अलग, अलग अलग नहीं एक पद घट एक पद स्फोट है एक पद है उसमें वर्णन नहीं है बौद्धम बुद्धि के विषय बुद्धि में होता अंत्य वर्ण प्रत्यय व्यापार उपसाधित अलग पर अलग सुना अनुभव भागों का उसे संस्कार उत्पन्न हो अंत्यवर्ण जो सुनेंगे अंत्यवर्ण प्रत्यय अंत्यवर्ण का प्रत्यय प्रकृति प्रत्यय थनी प्रत्यय प्रत्य का ज्ञान विसर्ग जो सुनेंगे उसे प्रत्येक ज्ञान के व्यापार से पूरा घट पद उपस्थापित तो हो जाता है घट ही पवन सुना घ अट सुनते उसे अनुभव जन्य संस्कार हुए विसर्ग सुनते ही उसी व्यापार से उपस्थापित तो हो जाता है घट पवन ये होता है पद वासक है परत्र प्रतिपिपा दैसा बंदे रे भविधिया ही प्रे मनुष्य परत्र प्रतिपिपादा प्रतिपादित इच्छा अर्थ प्रतिपादन करने के लिए उच्चारण किया जाता है ऐसे उच्चारण करें जैसे अन्य तो समझने में आ जाए ज्ञान हो जाए प्रतिपादन करने की इच्छा से वर्ण अविद्यमान ही सूर्य मानुष्य वर्ण के द्वारा ही अविद्यमान ही वर्ण कहा उच्चारण किया वर्ण अविद्यमान कहा वर्ण अभिद्य उच्च मान उच्चारण क्या जाते हैं वर्ण शून्य में क्या तय है वर्ण अभिद्य माने ही सूर्य मान इस वर्ण उच्चारण क्या जाते हैं वर्ण सुनने में आते हैं वर्ण इन वर्ण के द्वारा श्रोत भी अनादिग वासना अनुभूत होता है यार सुनते हैं अनादिग व्यवहार वासना अनादिकाल भाग व्यवहार शब्द उच्चारण होता है उसके कारण वासना है तो वर्णा सुन करके अर्थ ज्ञान होता है वाज राज व्यवहार वासना अनुत वासना युक्त होकर के लोक लोकबुद्धिया सिद्धवत संप्रतिपत्तिया प्रती है बुद्धि से सिद्ध है गौ भटारी सिद्ध जैसे संप्रतिपति निश्चित होकर के अर्थ ज्ञान होता है शब्द ज्ञान होता है फिर अर्थ ज्ञान होता है तस् संकेत बुद्धि तविभाग हो संकेत बुद्धि होती शक्ति बुद्धि विभाग होता है एवं एक से, से संकेत बुद्धि शक्ति ज्ञान होने से एक साथ करने पर एक तो शक्ति से विभाग होता है घटन घट घटन कर दिया फिर आने अलग है एवं जातीय को अनुसार घट इतने वर्ण का मेलन हो जाएगा घटन आगे आने अलग है एक से अर्थ से एक अर्थ का वाचिक इतने है ऐसे शब्द वृद्धि होकर करके भिन्न भिन्न विभाग वृद्धि हो करके इतने एक पद है इतने एक पद है ऐसे ज्ञान होता है संहिताचार के जब पढ़ते हैं पढ़ते समय मिलाकर बोल देते हैं वाक्य तो सा विवक्षा अपेक्षते पहले क्या है सनिते के पदे नित्या नित्या समास से वाक्य तो सा विवक्षा अपेक्षते एक पद में जितने वर्ण है उनका उच्चारण साहिता मिलाकर के करना है साहित्य के पदे नित्या नित्य धातु उपसर्ग यु धातुपसर्ग में भी संहिता नित्य है आ ग् कहते आ कहेंगे फिर थोड़े उधर जाकर तो नहीं मिला कर पड़ेगा अच्छा। आ ग् धातु उपसर्ग में संहिता है नित्य समासे ये तो अलग अलग हुआ समास कर देने पर राजोड़ के पुरुष का ही तो गलत हो जाएगा वहां पर राज पुरुषगा समाज करने पर संहिता करके राजा राज्यम इति राजा राजा राजन राजा राजास्तो बन जाएगा समास से संधि भी हो जाएगी संधि नहीं करके नहीं नहीं सकते संधि करनी पड़ती है क्योंकि संहिता के वाक्य तो सा विवक्षा में अपेक्षित है वाक्य उच्चारण करके सोलने वाली इच्छा अपने संहिता करके बोल सकता है छोड़ छोड़ बोल सकता है किंतु तो जो जैसे गीता में श्लोक है वो वाक्य करके अपनी इच्छा से कहीं छोड़ कर कहीं मिला कर पढ़ेंगे अपने विवक शामे जो उच्चारण पहले हुआ के श्लोक है ऐसे पढ़ना पड़ता है अनुष्ट संदेह आठ आठ शास्त्र बोलना पड़ता है अश्वत, मूलम आगे क्या कुछ लोग ये शास्त्र के ज्ञान व्याकरण आदि के ज्ञान नहीं किंतु बन जाते हैं शिक्षा देते हैं गुरु बन जाते हैं आचार्य बन जाते हैं वो मजा करेंगे हस, बोले देखो ये तो लोग ऐसे किसी कहते हैं मसंग सत्र सतृण मसंग सत्र में क्या है अगर अपने भक्त लोग हंसेंगे मसंग सत्र में बोलते हैं लोग बोलते समय एक एक पास अलग अलग बोला जाता नियम है मिलाकर के अनुष्टु छो तो दो पाद मिलाकर बोल सकते, है। सकते हैं है महिम में दो पाद मिलाकर के बोल सकते हैं नहीं होगा ऐसे लंबा लम्बा वंबा संग है हाँ इतने है श्लोक में पूर्वार्ध एक है वाक्य उत्तरार्ध एक है संहिता है पूर्वार्थ उत्तरार्ध उत्तरा में संहिता नहीं है पूर्वार्थ और उत्तरार्ध में संहिता नहीं है पूर्वार्थ में संहिता है एक पाद दूसरे पाद में संहिता है प्रथम द्वितीय पाद में संहिता है कि उच्चारण करते समय मिलाकर उच्चारण हो सकता है सब श्लोक में प्रथम पाद द्वितीय पाद मिलाकर उच्चारण नहीं हो सकता है अनुष्ट में चल हो जाएगा लंबे करने में जो पाद मिलाकर विचारण नहीं होगा तो एक पद बोलेंगे तो अस्व सु बोलना है अर्थ करते समय पद से तो करेंगे मूलम असंग सत्यन असंग सत्य न चित ये तो करना बोलेगा किन्हीं की बोलते समय स्पष्ट रूप से वो सिखा दे गया स्पष्ट ज्ञान हो जाएगा असंग सत्य न तो मसंग सतर्ण कहेगी तो संदेह होगा ऐसा नहीं शब्द उच्चारण करते समय जैसा है ऐसे उच्चारण करेगी जहाँ जहाँ कहीं कहीं विसर्ग है तो विसर्ग नहीं ओ है तो विसर्ग करके बोलते हैं जहाँ जहाँ कहीं ओ करे हो हम है, विसर्ग कर, कर बोलेंगे स्पष्ट करने के लिए कहीं स है तो वह विसर्ग कर, कर, कर देते हैं ये प्रामाणिक मना ही श्लोक बोलते समय कहें भी विसर्ग है तो ठीक है जहाँ हसी चे उत्त होकर है ऐसा तो तो तो नहीं होता है गीता में ही पंचदशन जा तथ पदम तत्परिमीता क्या भगवत पर जन्म परम जन्म दिवस न इसमें तो नहीं रहा तो नए दो पाद के बीच में है विटामिन विसर्गता में पंचदश में आता है दो पाद के बीच में भी विसर्ग रहेगा कहीं विसर्ग रहे तो जहाँ विसर्ग नहीं है वहाँ विसर्ग उच्चारण करना गलत है हमें बता दें इसमें मिल जाएगा सूत्र में भी शनि का पाठ होता है तो बुध जदय ऐसा होता हैदय गुण चवज्जय होता है नाम गुरुरादी अलग अलग है किंतु साइता पाठ में उज्जय होता है तो ऐसे तीन सौ में हाँ ये देखकर तीन सौ सतीस में से अभी तक तत्व विचार ध्वनय सदृश आत्मा आत्मा विपर्यास्य हे तब ध्वनय सदृश आत्मा आत्मा किंतु वहाँ जी आत्मा न कर देते धन यहाँ शब्द से आत्मा न हो विपर्या शब्द बोलते हैं आत्मा न करेंगे ये सोचते कि हम स्पष्ट करते हैं आत्मा नो कि आत्मा न बोलो किंतु वो गलत है व्याकरण के देश से वहाँ विसर्ग नहीं होगा आगे विपर्य बीन नहीं वह है वह के पहले सू होने के बाद रू को तो रू हो सक जाएगा अशीचे से निसर्ग नहीं होगा खर्ग नहीं आता है वो कारण नहीं विसर्ग नहीं हो जाएगा तो विसर्ग के शोषण होगा इसलिए इसे कुछ लोग करते हैं एक पाद का उत्साह एक साथ होता है जो तो नमो ने जिष्ठा जो श्लोक है ये प्रमाण है इसको बोलते समय ध्यान में चार का पहला नमो अंत में भी नमो है और दूसरा पहले नम अंत में भी नम तृतीय में पहले नमो अंत में नो चतुर्थ में पहले नम हो अंत में नम हो कारण क्या है दो पाद जो पूरा हो गया समाप्त हो गया इसलिए द्वितीय पादिक अंत में नम है द्वितीय पादिक अंत में नम हो वहां नम हो नहीं यद्यपि सौ में नम है अंत में न शत्रु होगा नम हो गया दो पाद हो गया तृतीय पाद शुरू होगा तो सब द्वितीय पादिक अंत में नम हो नमो, नमो तो हसीच प्रथम पाद समाप्त होने पर क्या होता है नमो कहते हैं द्वितीय पद समाप्त में नमः प्रथम पाद समाप्त में नमो क्यों हुआ प्रथम द्वितीय पाद में संहिता है प्रथम पद द्वितीय पाद में संहिता होने से अंत में नमो हसी चौथ हुआ ये भी द्वितीय पाद छोड़ कर बोलते हैं किंतु बोलना पड़ेगा नमो क्या बोलते नमो न पूर्वाध में समाप्त होने पर विराम होता है श्लोक लिखते भी है पूर्वाद समाप्त होने पर विराम होता है उत्तराधि विराम होगा एक पाद में विराम एक पाद दूसरे पाद बीच में संता है तो वाक्य में सा विवक्ष अपेक्षा थे विवक्षा जैसे उच्चारण किया गया ऐसे ही अपनी इच्छा से जहाँ कहाँ संहिता करके बोलना बाकी छोड़ के ऐसा नहीं तो भी मिला करके बोलने पर भी ये एक पद यहाँ तक तो इतने यहाँ तक तो ये बोलना ये मालूम होता है अर्थ तो ज्ञान होता है नहीं कि अलग बोलने से अर्थ ज्ञान होगा और मिला कर बोलेंगे तो अर्थ ज्ञान नहीं होगा ऐसा नहीं बाकी उच्चारण करते समय कभी कभी और संहिता था के बिना बोलते छोड़ते नहीं सूत्र पाठ में से बुद्धि एक गुणी लगा। लगा था लगातार काले पत्र में लिखते थे तो छोड़ करके नीचे लेकिन कहाँ जा एक साथ शुरू करें चलता है कहे कह बिरा भी चिन्हना है तो आगे पढ़ने वाले समझ करके विराम कहाँ है अच्छा विराम क्या है समझना है अलग बुद्धि राजे बुद्धि हैं जाइ आ गया तो, तो क्या होगा जाएगा पता है इससे सूत्र पाठ मिलता है तो इसलिए इतने वर्ण इतने मिलकर के अर्थ का वास ज्ञान होता है ये कहा गया वर्णे रे अभी श्रीमाणी से शक्ति अनादिवास अनादि वासना से संपत्तिग्र प्रत्येयर टीका टीका तेईस तेईस चवीस एक तेज हो गया तदेक तदम लोकबुद्ध प्रथम तस्मा एक बुद्धि विषय एक गौरती एक इतकाकाराया बुद्धे विषय एककाकार बुद्धि तस्मा तंजकमा एक प्रयत्न मूलमें चाहता मूलमे स्त्रीय अनाव भाषण लोकबुद्धिया सिद्धवत संप्रति प्रतीय तकबुद्धि प्रभाग यही शक्ति ज्ञान से विभाग होता है अनुसार इतने का मेलन वाचक है ऐसे संकेत बुद्धि से ही विभाग होता है मिलाकर करके उच्चारण करने पर भी अलग अलग से विभाग होता है संकेत पद पदार्थ तरह तरह इतरे तरह रूप स्मृत्यात्मक संकेत शक्ति ही पद और अर्थ का दोनों में परस्पर अभ्यास न्याय में तो कहेंगे पद पदार्थ का संबंध ये पद पदार्थ का भेदभाव नहीं होता है अन्योन्य ऐक्य अभ्यास होता है इतर तरह होता है ये का संकेत स्मृत्यात्मक हो योग शब्द स्वयं अर्थ युअर्थ स शब्द है ये अर्थ घटशब अर्थ क्या है घट गो शाथ क्या, क्या है गौशब्द और अर्थ परस्परअ होता है टीकानंदप एक बुद्धि विषय गौरी है गौरती क्या पदमी करे। एक है बुद्ध विषयता तस्मांजकमाद प्रयत्निप्त एक होता है उच्चारण होता है रसाय के पद व्यंज का प्रयत्न विलक्षण सर की व्यंज का प्रयत्न रस उच्चारण करने पर जो प्रयत्न करना होता है सर कहने के लिए वही प्रयत्न या अधिक करना पड़ेगा वही प्रयत्न से सर हो जाएगा नहीं रस कहने पर जो प्रयत्न सर कहने वही प्रयत्न रस कहने के लिए प्रयत्न करना पड़ेगा पहले र बोलने के लिए सर कान के लिए पहले क्या बोलना है? तो देना हो गया। फल केवल नंजक से पद व्यंजक प्रयत्न सर से पद का व्यंजक प्रयत्न भिन्न सत्य उपक्रम तारंभ से पदाधिव्यक्ति लक्षण फलाछिन्न पदाधिव्यक्ति अभिव्यक्ति लक्षण फल से पूर्वापरीभूँ पूर्वापरिभूत स र है एक हो, एक होता है तदा क्षिप्त आक्षिप्त आक्षिप्त होता है पद भागाना क्षिप्तः भागाशन भेद कलता भाग ये के भेद से कल्पित होते भाग वस्तुता भाग नहीं सादृश्य रूपाधि के विषय से कल्पित होते भाग में भाग, परमात् अभागात वस्तु तो परमात् नहीं है विभाग भाग नहीं है इसलिए अभाग होता हुआ वह तो भाग है भाग जैसे भाग होता है किन्तु अभागम अभागम अतएव पूर्वापरिभूत भागा अभागा पूरा पूर्वापरा भाग रहेगा तो क्रम होगा यदि भाग नहीं है तो क्रम में कैसे होगा क्रम नहीं तो अक्रम मूल्य मिल गया अभागम अक्रम नर्ण पुरापरिभूता कथम अक्रमण अभागम से वर्ण तो पुरापरिभूत है सर रसम यही वर्ण ही पद का भागे? तो भाग यदि तो अक्रम कैसे क्रम तो होगा अभाग कैसे होगा सरतन में सर वर्ण का क्रम है विक्रमण क्रम, क्रम हो जाएगा तो सर नहीं रसर हो जाएगा तो भाग है तो क्रम होना चाहिए कैसे अभागम अक्रम कहा गया इत अवर्णन वस्तुत वर्णन उसमें नहीं ऐसे से कहते सर मिलकर के सर बना नहीं वर्णा भागा पद के अवय वर्ण नहीं है वर्ण भाग नहीं किन्तु सादृश उत्मेव तेन तेन आकार अपर म्थ सत्ता पत का भाग नहीं सादृश्य के रूप उपाधि के भेद से ही धान होता है पदमेव पद ही धान होता है किस रूप से तेन तेन कारण अलग अलग आकार में का ही तो सहय रस में भी सद से उपाधि के व्य तथा में परमार्थ अपरमार्थ सत्ता अपरमार्थ सत्ता आकार आकार कोई परमार्थ नहीं है अपरमार्थ दान होता है नई मणि कृपाण दर्पणादि वर्तिनि मुखानी मुख मुका से परमार्थ सत होगा मुख के प्रतिबिंब मणि में कृपाण खड़ग में दर्पणादि में दर्पणादि में जो मुख है ग्रीवास्तव मुख का अवयव है वास्तव मुख का अवयव है न दर्पण में मुख्य परमाचव वास्तव मुख के अवयव ऐसा नहीं है भिन्न दिखने पर भी दर्पण उपाधि के भेद से भिन्न होने पर भी वास्तव वा मुख के अवयव नहीं है इसी प्रकार वो साध उपाधि के भेद से भिन्न भिन्न लग्न पर अवय नही बौद्धम ध्या अवर्णन बौद्धम अंत्यवर्ण प्रत्यय व्यापार प्रसारित अब्धमें बुद्धो भव बौद्ध बुद्धि अनुसार असारबुद्धि अनुसार बुद्धि के द्वारा ज्ञाता असार मीलबुद्धि घट है एक पदम अन्त्यवर्ण प्रत्यय से व्यापार ध्या अंत्य वर्ण प्रत्यय व्यापार प्रस्थापित अंत्यवर्ण भी जो सुनेंगे अनुभवजन्य संस्कार होगा यही व्यापार है स्मरण के लिए बीच में व्यापार होता है संस्कार अंत्यवर्ण प्रत्यय ज्ञान होने के बाद संस्कार हुआ पूर्व वर्ण अनुभव जनित तो संस्कार सहित पहले और क और सुना था उनका संस्कार उत्पन्न हुए विसर्ग सुन से संस्कार होगा सम्मिल करके घटे एक पद तेनात उपस्थित होता स्मरण होगा अनुभव तस्काराण पद विषयक उत्पादित वर्ण का अनुभव पद विषय के संस्कार पद विषय होगा घट है एक पदम कहा सैद्क अवर्णच पद तत्व भाग वाला नहीं क्रम नहीं ऐसा एवं न ऐसे भाग रहित क्रम रहित वर्ण रहित भान होना चाहिए क्यों नहीं बताए नही लाक्षा रसावशेक उपधान अपादिता स्टिक मणिष तद सचो डबल पद अक्रमे और अभाग्रमण से उपाधि के कारण अलग अलग वर्ण का वर्ण भाग क्रम ऐसे भाता है उपाधि के कारण भेद भान होने के रहने पर भी उपाधि जब नहीं रहे तो अभेद भेद भान नहीं होना चाहिए लाक्षार उपदान आपाधि तर्ण भाव रस डालेंगे लाठ्या से उपाधि उपाधि के द्वारा लालपन आ जाएगा स्फटिकाण स्फटिके में से डालेंगे तो लाल दिखेगा मणि में भी लालपन है ये जो तो लालपन दिखता है उपाधि के कारण हुआ जब उपाधि लालपन हट जाए तो मणि स्फटिका लाल दिखेगा धबल दिखेगा तो शुक्ला शुक्ला होता है सब सब धबल होता है ना नही उपाधि के कारण जो भेद भेद नहीं रूप अरुण भाव लालपन है उपाधि के हट जाने पर सच्चा अनुभव होता है नहीं होता है।, है तो पद में अक्रम अवन्न अभाव पद है उपाधि सादृश्य रूप उपाधि के कारण भेद वर्ण क्रमादि अनुभव होते हैं उपाधि नहीं रहने परत ऐसे होना चाहिए एक पद है जिनमें कोई वर्ण नहीं क्रम नहीं है भाग भी नहीं है तो वर्ण पद क्रम के बिना वर्ण भाग क्रम के बिना घट पद का तो भान नहीं, नहीं होता है उपाधि नहीं रह एक भान होना चाहिए तस्मादाचित न बढ़ते जिस प्रकार लाख्यास डालने पर अनुभव है किंतु उपाधि निकल जाए तो तत्सव तो तो धबल तो अनुभव होता है नहीं ना अनुभव अनुभवते तस्मात पारमार्थिका है वो वर्ण वर्ण तो पारमार्थिक होना तो चाहिए पद को कदे अभाग वर्ण पर से मिले इत्यथा परत्रपादन कर अविद्य मानी वर्णी से मनुष्य उच्चारण तो वर्ण होता है सुनाई प्रत्ये वर्ण प्रतिपिपादा वर्ण देव अविद्य मानी अविद्यमान क्या है उच्चारी मानी जाते जाते हैं। बनने ही जाते वर्ण उच्चारण किया जाते मानुष्य वर्ण ही श्रोत ही सुनते संते वर्ण अनादिर योयम भाग व्यवहार ये अनाधिकार से शब्द का व्यवहार होता है विभक्त वर्ण पद निबंधन वर्ण भिन्न भिन्न है पद में अलग अलग वर्ण में लिखकर पद बना तमूलत उसके कारण इसे व्यवहार होता है तजनिता वासना इससे वासना है वासना भी अनादि कार्य है साप अनाद रे वासना भी अनादि तद अनुद्धया उसी से युक्त हो करके तद वासितया तदित है नाया नास तद वासीता तद वासितया वासितया तद वासना से तद वासितया वासना साफ अनाद रे बद अनुबितया तद्वासी तद्वासीताया वास जित्त होकर के तद्दासीतया लोकभक्ति तया लोक बुद्धि, लोक लोकबुद्धि तद्वासीता लोक लोक वासना से लोक बुद्धि से विभक्तवर्ण रुषित भूषित पाठ विभक्तवर्ण क्या कहीं कहीं रुषित पाठ है बनाने जरूरत नहीं रचित रह गुषित अर्थ होगा रुचित रुचि तो कहीं पाठ है तो अर्थ होगा अलग अलग वर्ण से रचित होता है अलग अलग वर्ण से एक पद हुआ ऐसे लोक बुद्धि इस बुद्धि से ही सिद्ध वाना जाता है पद में इतने वर्ण है इतने वर्ण मिल करके ये पद बना ऐसे माना जाता है वासना के कारण सिद्धवत परमात्व संप्रतिपत्तिया संवादन बुद्धाना ये संप्रतिपत्ति सम्मति है बुद्धों की संति प्राचीन लोग भी जहाँ ये घट में पांच वर्ण है गौ में तीन वर्ण है ऐसे पदम प्रतीयुक्त होती अस्ति कस्चि उपाधि ये उपाधन संये ओ पूर्ण मद